ब्लॉक की, की एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है पिता के पत्र पुत्री के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्रों की श्रृंखला में बारहवा पत्र मजहब की शुरुआत और काम का बंटवारा पिछले खत में मैंने तुम्हें बतलाया था कि पुराने जमाने में आदमी हर एक चीज से डरता था और ख्याल करता था कि उस पर मुसीबतें लाने वाले देवता हैं, जो क्रोधी हैं और ईर्ष्या करते हैं उसे ये फर्जी देवता जंगल पहाड़ नदी बादल सभी जगह नजर आते थे देवता को वह दयालु और नेक नहीं समझता था उसके ख्याल में वह बहुत ही क्रोधी था और बात बात पर झल्ला उठता था और चूँकी वे उसके गुस्से से डरते थे इसलिए वे उसे भेंट देकर, खासकर खाना पहुँचा हर तरह की रिश्वत देने की कोशिश करते रहते थे जब कोई बड़ी आफत आ जाती थी जैसे भूचाल या बाढ़ या फिर महामारी जिसमें बहुत से आदमी मर जाते थे तो वे लोग डर जाते थे और सोचते थे कि देवता नाराज है उन्हें खुश करने के लिए वे मर्दों औरतों का बलिदान करते यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को मार कर देवताओं को चढ़ा देते यही बड़ी भयानक बात मालूम होती है लेकिन डरा हुआ आदमी जो कुछ कर बैठे थोड़ा ही है इसी तरह मजहब शुरू हुआ होगा इसलिए मजहब पहले डर के रूप में आया और जो बात डर से की जाए बुरी है तुम्हें मालूम है कि मजहब हमें बहुत सी अच्छी अच्छी, अच्छी बातें सिखाता है जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया के मजहबों का हाल पढ़ोगी और तुम्हें मालूम होगा कि मजहब के नाम पर क्या क्या अच्छी और बुरी, बुरी बातें की गई है यहाँ हमें सिर्फ यह देखना है कि मजहब का ख्याल कैसे पैदा हुआ और क्यों कर बढ़ा लेकिन चाहे वह जिस तरह बड़ा हो हम आज भी लोगों को मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ते और सिर उड़ते हुए देखते हैं। बहुत से आदमियों के लिए मजहब आज भी वैसी ही डरावनी चीज है वह अपना वक्त फर्जी देवताओं को खुश करने के लिए मंदिरों में पूजा चढ़ाने और जानवरों की कुर्बानी करने में खर्च करता है। इससे मालूम होता है कि शुरू में आदमी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उसे रोज का खाना तलाश करना पड़ता था नहीं तो भूखों मर जाता उन दिनों कोई आलसी आदमी जिंदा नहीं रह सकता था कोई ऐसा भी नहीं कर सकता था कि एक दिन बहुत सा खाना जमा कर ले और बहुत दिनों तक आराम से पड़ा रहे जब जातिया बन गई, तो आदमी को कुछ सुविधा हो गई। एक जाति के सब आदमी मिलकर उससे ज्यादा खाना जमा कर लेते थे जितना कि वे अलग अलग कर सकते थे तुम जानती हो कि मिलकर काम करना या सहयोग ऐसे बहुत से काम करने में मदद देता है जो हम अकेले नहीं कर सकते एक या दो आदमी कोई भारी बोझ नहीं उठा सकते लेकिन कई आदमी मिलकर आसानी से उसे, उसे उठा ले जा सकते हैं। दूसरी बड़ी तरक्की जो उस जमाने में हुई वह खेती की थी तुम्हें यह सुनकर ताजुब होगा कि खेती का काम पहले कुछ चीटियों ने शुरू किया मेरा ये मतलब नहीं कि चीटियाँ बीज बोती हल चलाती या खेती काटती हैं, मगर वे कुछ इसी तरह की बातें करती हैं। अगर उन्हें ऐसी झाड़ी मिलती है जिसके बीज वे खाती हूँ तो वे बड़ी होशियारी से उसके आसपास की घास निकाल डालती हैं। इससे वह दरख्त ज्यादा फलता फूलता है और बढ़ता है शायद किसी जमाने में आदमी ने भी यही किया होगा जो चीटियाँ करती हैं। तब उन्हें यह समझ क्या थी कि खेती क्या चीज है इसके जानने में उन्हें एक जमाना गुजर गया होगा और तब उन्हें मालूम हुआ होगा कि बीज कैसे बोया जाता है खेती शुरू हो जाने पर खाना मिलना बहुत आसान हो गया आदमी को खाने के लिए सारे दिन शिकार नहीं करना पड़ता था उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा आराम से कटने लगी इसी जमाने में एक और बड़ी तब्दीली पैदा हुई। खेती के पहले हर आदमी शिकारी था और शिकार ही उसका एक काम था औरतें शायद बच्चों की देखरेख करती होंगी और फल बटोरती होंगी लेकिन जब खेती शुरू हो गई तो तरह तरह के काम निकल आए। खेतों में भी काम करना पड़ता था शिकार करना गाय बैलों की देखभाल करना भी जरूरी था औरतें शायद गायों की देखभाल करती थी और उनको ढूंढती थी कुछ आदमी एक तरह का काम करने लगे कुछ दूसरी तरह का आज तुम्हें दुनिया में हर एक आदमी एक खास किस्म का काम करता हुआ दिखाई देता है कोई डॉक्टर है कोई सड़कों और पुलों को बनाने वाला इंजीनियर कोई पढ़ई कोई लुहार कोई घरों को बनाने वाला कोई मोची या कोई दर्जी वगैरह वगैरह हर एक आदमी का अपना अलग पेशा है और दूसरे पेशों के बारे में वह कुछ नहीं जानता इसे काम का पटना कहते हैं अगर कोई आदमी एक ही काम करे तो उसे बहुत अच्छी तरह से करेगा बहुत से काम वह इतनी अच्छी तरह पूरे नहीं कर सकता दुनिया में आजकल इसी तरह काम बटा हुआ है जब खेती शुरू हुई तो पुरानी जातियों में इसी तरह धीरे धीरे काम का बटना शुरू हो गया आगे की कहानी मैं तुम्हें अगले पत्र के माध्यम ऐसी सुनाऊँगा